महाभारत सभा पर्व सभापर्व तयोविशोध्याय जरासंध का भीमसेन के साथ युद्ध करने का निश्चय भीम और जरासंध का भयानक युद्ध तथा जरासंध की थकावट वय सम्पावाच ततस्त निश्चितात्मा युद्धा यदुनंदन उच बाग्मी राज जरासंधम अथोक्षर वह जी कहते हैं जन्मेजय राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया है यह देख बोलने में कुशल यद नंदन भगवान श्रीकृष्ण ने उसे कहा श्री कृष्णवाच त्रयाणाम के ने राजन जोध मुस्सहते मन अस्मदन्य तमे नेह संजी भगवत को युधी श्री कृष्ण ने पूछा राजन हम तीनों में से किस एक व्यक्ति के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो एव मुक्तुद्धम वब्रे महाद्वित जरासंध तथो राजा भीमसेने नमागत उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया आधारोचना माल्यम मंगल्यापरा चार्य गान मुख्यान वृत्ति वेदना चे जरासंधम वही पुरोहित जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक उस देख उसके पुरोहित गोरोचन माला अन्यन्ंगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियाँ जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी होश बनाए रखने वाली थी लेकर उसके पास आए कृत स्वस्थ्य नो राजा ब्राह्मणे न ना यशस्वी नाम समनय जरासंध छात्रम धर्म मनोस्मरण यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्तिवाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गया अवमुच्य किट सकेशा सृह्य च उदतिष्ठ जरासंधो वेला तीग इणव जरासंध ने उतार कर केशो को कसकर बांध लिया तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया मानो महासागर भी निर्जितम भरम उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा भीम आओ मैं तुमसे युद्ध करूंगा क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है एवं उक्वा जरासंधो भीमसेन अमरिंदव प्रत्युदय महातेजा शक्रम्बल इवासुर ऐसा कर महातेजस्वी शत्रुदमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए बढ़ा जा रहा हो तत्समंत्रणस्वेन उबली भीमसेनो जरासंधम आस साधया तदनंतर बलवान भीमसेन भी श्रीकृष्ण से सलाह लेकर सस्ति के अन्तर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास आधम के ततस्तौ नर शार्दोलव बाहुशस्त्रो समीयत वीरव परम संघ्रिष्टौ अन्योन्यजय कांक्षिण फिर तो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए कर ग्रहण पूर्व तो ओम आस्फोटम कक्षा तक पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवंदन किया तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहाँ बंधे हुए बाजूबंद की डोरी को हिलाते हुए वे दोनों वीर वहीं ताल ठोकने लगे इस कंधे दोर समाहत्या निहत्या राजन फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग अंग से भिड़कर आपस में घुस गए तथा तो एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे चित्र हस्तादिक्षाबंधम चक्रतु गलगंडा भिघाते न चाशिन वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते कभी फैला देते कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते इस प्रकार चित्रहस्त आदि दाव लिखा दिखाकर उन दोनों ने कक्षाबंध का प्रयोग किया अर्थात एक दूसरे की कांख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा की फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि आग की चिंगारी सी निकलने लगी और वज्रपात का साब्द होने लगा तत पूर्ण कुंभ प्रयोज्यत तत्पश्चात वे बाहुपाश और चरण पास आदि दाव पेचो से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नस नालियाँ तक पीड़ित हो उठी तदनंतर दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक नाव लगाया दोनों हाथों की उंगुलियों को परस्पर गूथ कर उन हाथों की हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाया इसके बाद उरोहस्त का प्रयोग किया अर्थात छाती पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया कर समीडन करजंतो वारणाविव नरदंत मेघ संकाशो बाहू प्रहरणाव फिर एक दूसरे के हाथ दबा कर वे दोनों दो गजराजों की भांति गरजने लगे दोनों ही भुजाओं से प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से करने लगे। तले अन्योन वेक्षण सिंहा आकृष्ण कृष्य योद्यता थपड़ो की मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे सिंहों के समान एक दूसरे को खींचा खींच लड़ने लगे उभयोरपे आवृत बाहुभे उदरम चुह उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ा कर, उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंकते थे उभौंस पार्श्वे तो उधर थे चाक्ष इसी प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने की चेष्टा करते थे अपने शरीर को सिकोड़ शत्रुओं की पकड़ से छूट जाने की कला दोनों जानते थे दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊँचे उठाकर धरती पर दे मारते थे सर्वातिक्रांत मर्यादम पृष्ठभंगम चो सम्पूर्ण पूर्ण कुंभम पृचक्रत फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दाव पेज से काम लेने लगे अर्थात एक दूसरे के पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लग गए दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा अर्थात उधर आदि में आघात करके मूर्खित करने का प्रयत्न तथा तो पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे कामम योगम परस्परम तदनंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तीन पीड़ अर्थात रस्सी बनाने के लिए बटे जाने वाले तिनकों की भांति हाथ पैर आदि को ऐठना तथा तो मुष्टिकाघात सहित पूर्ण योग मुक्के को एक अंग में मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग में आघात करना आदि युद्ध के दाव पेचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे तयोर युद्धम तथो द्रष्टुम समेता पुर्वासीन ब्राह्मणा वाणिजस्व क्षत्रिया शुद्राश्च नरसादूल स्त्रियो वृद्धा निरन्तर अभूत उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए हजारों पूर्वासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रिया एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस थस भर गया तयोरथ भुजाघाता प्रग्रहाद आसी सुभूमि संपात भद्रपर्वत यो झी उन दोनों के भुजाओं के आघात से तथा तो एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चटचट शब्द होता था मानव भज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हों दोनों हाथों से शत्रु का कंधा पकड़कर खींचने और उसे नीचे मुख गिराने की चेष्टा का नाम निग्रह है तथा शत्रु को उत्तान गिरा देने के लिए उनके पैरों को पकड़कर खींचना प्रग्रह कहलाता है उभो परम संस्टो बले न ना बलि नाम बरु अन्यो न्यस्तरम परस्पर जय बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह में भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे तद भी जन्म युद्ध महाप्ल बलिनो संयुगे राजन मित्र राजन उस समर में जहां मृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बनवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए प्रकर्षाकर्षणाभ्याम अनुकर्ष विकर्षण आचकर्ष तुरन्म जानभिश्चा वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते और आगे खींचते थे बार बार खींचा तान और छीना झपटी करते थे दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोच एवं घाव पैदा कर दिए और दोनों दोनों को पटककर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे ततः शब्दे नमहता भर्सियंत परस्परम पाषाण संघात निभ प्रहारेरभ तो फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट बताते हुए एक दूसरे पर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हो हो हो नियुद्ध जोड़ो दीर्घ कु आय सही परिभय दोनों की छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी दोनों ही मल्ल में कुशल थे और लोहे की परिघ जैसी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गुथ जाते थे कार्तिक से तो मास प्रवृत्तम प्रथम हरे अनाहारम दिवारात्र अभिश्रात अवरत कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा तद्वृत्तम तो त्रयोदश्याम संवेतम महात्मोह चतुर्दश्या मागध क्लम उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा चतुर्दशी की रात में मगध नरे जरासंद क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा तम राज तथा क्लांत दृष्ट्र राजंजनादन उवाच भीमकरण धीमें संबोधय दिव राजन उसे इस प्रकार थका हुआ देख भगवान श्रीकृष्ण भयानक कर्म करने वाले भीमसेन को समझाते हुए से बोले क्लांत शत्रु कौंतेमृेमानिका स्ने न कौंते जहिजे विमात्मर कुंती नंदन शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा तस्मा तेन कौंते योजनाधि समे तेन युद्ध स्वबाभ्याम भरतर्षभ अतः पार्थ तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए भरतश्रेष्ठ तुम अपनी भुजाओं द्वारा इनके साथ समभाव से ही युद्ध करो एव मुक्ता स कृष्णन पांडव परवीर ह जरासंद तद्रूप ज्ञावा चक्रे वधे भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का नाश करने वाले पांडुकुमार भीमसेन ने जरासंद को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया ततस्तम चेतु जरासंधम मृकोदर संरम्भम बलिनाम श्रेष्ठो जग्राहुनधन तन्नतर कुरुकुल को आनंदित करने वाले बलवानों में श्रेष्ठ विकोदर ने उस अपराजित शत्रु जरासंध को जीतने के लिए भारी क्रोध धारणा किया इसी श्री महाभारती स्वभा परवणी जरासंध वध पर्वणी जरासंध क्लांत त्रयोविंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंधवध पर्व में जरासंध की थकावट से संबंध रखने वाला तेसवां अध्याय पूरा हुआ